पर अक्षर आत्म संप्रतिष्ठता है वह पुरुष जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता काल में पदार्थ की कथन कर रहे हैं पे उसको समझाते हुए कहा जल सूर्य का प्रतिबिंब सूर्यादि प्रवेश जलाद्याधार शेष शे, जगदाधार शेष शे, पर आत्म संप्रतिष्ठ जल सूर्य प्रतिबिंब के समान जलादि आधार शोषे, जब जल आदि जो आधार था वह तो क्या होगा जल सूर्य काल जो प्रति सूर्य आदि में ही प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार से जगदाधार शेषे परे अक्षर जगदाधार जगत का आधार शेष परमात्मा जब परे अक्षर आत्मनी उस आत्मा में संप्रष्ट थे सपुरुष वह जो दृष्टा श्रोता ध्राता रसयता मनता बोधा करता विज्ञान पुरुषता वह उस अक्षर तत्व में ब्रह्म तत्व में विलय हो जाता है प्रतिष्ठित हो जाता है उसमें तो शुक्ति मित्र समाधि के बराबर कर दिया जीव ब्रह्म सिद्ध कर दिया यदि आवेद्या है ये तो पहले बोल चुके थे ना कि विवेक का सुविधा थे दृष्टिकोण से समाज में जाकर आदमी का अनुभव करके तब समझाए तो हो नहीं सकता तो उसके, तो उसके माध्यम से से कह को दिया गया है। कि कहते हैं, ये ही शब्दार्थ का क्रिया अनुकर्षणार्थम और सच संप्रष्ट इस क्रिया का अनुकर्षण करने के लिए है वदन दृष्ट आत्मन प्रतिव्यादिवत स्वरूप अक्षर लयो संभव दी लेकिन दृष्टा जो आत्मा है जिसे पृथ्वी आदि अपने अपने कारणों में लय हो जाते स्वरूपले उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है चिताभा इसका स्वरूपले नहीं हो सकता स्वरूप अक्षर लयो न समझती इत्याशं उपाधिभाव एव असिल फिर कैसा होता है उपाधि का लय होने से उपहित का अभाव हो जा नहीं वास्तव में लय है क्योंकि सूर्य का जो प्रतिबंध पड़ा है वो सूर्य में थोड़ी लय हो रहा है सूर्य में प्रवेश कर गया हम लोग व्यवहार कर देते इन वास्तव में कुछ नहीं है जो उपाधि प्रतिबंध का अभाव हो जाता है इसको कहा जाता है उस उपहित का लय होना बिंब में इन वास्तव में न स्वरूप लय है न किसी प्रकार का लय नहीं है कि अभाव गया उपाधि का अभाव होने से उपहित का हो जाना यही वास्तव में वहां लय के सदृश लय समझना चाहिए इस बात को मन में रखकर दृष्टान पूछ के दिया था जल सूर्य कादियों का जो की जलादि जो आधारभूत प्रतिबंध का आधार है उसका शोष है वह सूख गया वह हटा गया चल को आपने तब क्या हो जाता है वह प्रतिम जो था वह प्रतिम का अभाव हो गया वह अभाव को हम क्या कहते हैं प्रतिम्ब का बुम्ब में लय होना इसी प्रकार चिदाबासी बुद्धि उपाधि क्या हुई अपने कांड में हो गया अब ज्ञान में चली गई तब तो उपाधि नहीं रहा उपाधि से बुद्धि भी उपाधि चितावास था अब तो उपाधि नहीं रहे तो है? अब तो चितावास हो गया उसके अभाव होने को हम क्या कहते हैं? चितावास का स्वरूप में, ले। में लेना जीवात्मा का भ्रम में लेना सत्तर का एक हो जाना कैसे व्यवहार हो जाता है इस प्रकार से उत्तम अधिकारी के लिए बात पूरी हो गई चौथे प्रश्न में जो पांचवा प्रश्न था क्योंकि तो जो मुख्य रूप में चौथा प्रश्न चल रहा है ना समाप्त हुआ है तो उसी समाप्ति लगभग होएगी होगी हल्का सा तो वहां पर क्या हुआ उसमें जो पांचवा प्रश्न था पूछ रहा था कहा प्रतिष्ठित हो जाता है उसका जवाब दे रहे चौथे में पांचवा पांचवा प्रश्न नहीं है चौथे में जो पांचवा प्रश्न चल उसकी जवाब परम एवं अक्षर प्रतिपद्यते सवै अच्छा शरीरम लोहित शुभ्रमक्षर वेदे तस्त सौम्य सर्वज सर्वे तदेश श्लोक हे सौम्य संबोधन सपूर्ण से छोटा आवाज अधिकारी पुरुष होता है उत्तम पूरी उत्तम अधिकारी मध्यम प्रश्न शुरू हो जाएगा है। के लिए को के इसे जो एस्तात्रित होकर विद्यमान अधिकारी उत्तम पुरुष है वह कैसा होता है परमे पर अक्षर तत्व तो को ही प्राप्त कर जाता है स्थान जो चेतन्य ब्रह्म स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाता है कैसे प्राप्त हो जाता है क्योंकि परमेव अक्षरम प्रतिपत्ति ऐसा अनुभव हो जाएगा जो कोई भी ऐसा है वह परक्षर को ही प्राप्त कर जाता है क्योंकि वो परक्षर वैसा है अच्छा तमो ही रह कारण शरीर रहित शरीर नाम रूप सर्वोपाय शरीर वर्जित है वो अलोहितम रूप रस आदि गंदादि सबसे रहित है शुभ्रम अथवा लेते तीन शरीर के लिए पहले वाला अच्छा कारण शरीर का भाव और अशरम जो कर दिया बीच में उसका अर्थ हो जाता है सुख शरीर का भाव अलोहित कहते खून को भी अलोहितम बने खून आदि शरीर में होता ना तो स्तू शरीर का अभाव ऐसे तीनों शरीर का भाव को देखते हैं इन भाषगकार ऐसा नहीं लेंगे से इतना ही कहेंगे तमोहीनम अविद्या रही कर। तमो वर्चितम अविद्याम और अशरम से लेंगे सकल नाम रूप स्थूल सूक्ष्म सब को निषेध कर देंगे अशरम से स्थूल सूक्ष्म दोनों एक साथ निषेध कर दे भाषागार और आलोहितम से रंग को निषेध करते लोहित मैं लाल रंग कौन नहीं लेंगे वो लाल रंग आदि रूप रचाई गुणों से भी रहित है जिसलिए ऐसा है इसलिए वह शुभ राम शुद्ध सकल विशेषणों से रहित है कैसा है वो शुद्ध है सकल विशेषणों से रहित है अक्षराम वह अक्षर है मैंने कभी क्षय नहीं होने वाला नष्ट ना होने त्रिकाल आबादी के सत्य है पुरुष पुरुष उसे जो यस्तु यस्तु परमेवक्षण और वेद निश्चित रूपे सर्वज्ञ हो जाता है और सर्वरूप हो जाता है सर्वज्ञ होता है सबको जानने वाला सामान्य रूपेण और साथ, साथ साथ सब हो जाता है अधिष्ठान के साथ, साथ तो एकीकृत हो गया उसमें अधिस्टित सबके साथ एक चित्र पट में अनेक चित्र और मैं एक चित्र हूं मैं अलग चित्र हूं अलग चित्र हूं तब तो, तो वो अज्ञानी है उनमें ऐसे मान लो एक बार चित्र समझ गया मैं तो पट से अलग नहीं हूं मैं पट ही हूं तब क्या हो गया वह चित्र पृथक चित्र नहीं रह जाता है वह सब चित्र वही हो गया जो तो पट से होगे ना पट के कैसे होता हुआ वह सब अभेद हो गया उसी प्रकार यहाँ पर भी है तक इस प्रकार से जीव को जानने वाले को फल क्या मिलेगा वो बता रहे परम मेंक्षर अक्षमण विशेषण आगे कह विशेषण वाला परम अक्षर तत्व है तद अच्छा है लोहित सब उसी अक्षर का क्या है विशेषण क्षमाण विशेषण प्रतिपदे उचित उसे वो प्राप्त करता है कहा जा रहा है अपेक्षित महा टिप्पण जोड़ देते हैं नहीं नहीं जान वो कौन कर सकता है जो सर्वेशना है, तो? है समर्थ जो तत्व को जानने में कल जो व्यक्ति ष्णा त्रय से रहित है पुत्रषणा वित्तीषा तीनों से रहित जो होगा वही व्यक्ति उसे जान पाता है किस प्रकार से उसे जानता है विद्यादि तम से रहित शरीर है शरीरम नाम रूप सर्वोपाध शरीर नाम रूप इत्यादि जितनी उपाधियां हैं उस उपाधि शर, शरीरों से रहित है वो अधिकारी का दुर्लभत्व को आनंद स योह वही क्यों कह रहे हैं इसलिए अधिकारी ना दुर्लभत्म स योह वक्त है ना सर कोई एक व्यक्ति होगा दुनिया में जानने वाला एते एते एते? ते ये बहचन क्यों नहीं बोल रहे एक वचन ज्ञापन कर रहा है छाया इस निश्चित रूप कोई कोई होगा महान आश्चर्य होगा वो तो अच्छा आदि विशेषण वाले अक्षर को जानने वाला पुरुष, क्योंकि जो उसे जान लेता है वो तो अक्षर को प्राप्त करते इतना ही नहीं वह सर्वज्ञ हो जाता है और वह सर्वरूप ही हो जाता है इसलिए भाष्यकार कहते हैं अक्षरम नाम रूप सर्वोपादिशित लोहितम सर्व लोहित आदि सर्वगुण वर्जितम लोहित आदि सकल गुणों से रहित है ये तो एवं ऐसा है अतः इसी वजह से शुभ आनंद साफ करें आदिवाक्य अच्छादि विशेषण त्रेण कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर निराकरण अवस्था निराकरण अवस्त्र अनुद्यवास्तम क्रिया क्या उन्होंने आदिवाक्य में अच्छा अशरम अलौहिक वहां पर क्या था में अकायम, इस शब्द था। था कारण का शरीय को निवारण करने के लिए था कारण आदि और इसे कारण आदि शरत जब निषेध हो गया अवस्था का लोहित आदि गुणवर्जित तद्गुण कर स्थल शरीर वर्जित प्रत्ये तदगुण वाला स्थूल का निषेध मानना यहाँ पर भीष्कार में नहीं काल आने उसको ले जा रहे कि रंग कहां होगा का कोई रंग होता है क्या रंग तो होगा में कोई गोरा है कोई काला है कोई लाश है कोई लाल है कोई ताम्र रंग का है तो गेहूंवा रंग का है नहीं कोई काला सरसों रंग का है तो रंग भी शरीर का संबंध होने से भाष्कर वाले सीधे शब्द नहीं बोल रहे हैं अच्छा कांड शरीर रही था अशर हमसे और से स्थूल ऐसे भाषकर बोले स्पष्ट न बोल रहे हो एंटीका कर लोग भाषिक वचनों को उसी तरफ ले गए शुभ्रम तमेव तुरीय अनुद्य शुभ्रम से क्या लेना? है ना तुरी तत्व तत्व अक्षर तत्व ताम्राज्यकरण उत्तम अक्षर तत्व के के साथ कथन कर, कर दिया गया है ऐसे में जो जानता है वो क्या हो जाता है अत्र सत्यम जैसे उसी को से ब्राह्मण भाग में मंत्र व्याख्या हो ही जाती है मंत्रोक्ता ने सर्वा विशेषणी आत्पलक्षणार्थम संग्रहिता अक्षर सत्यम पुरुषाख्यम ने लिए दिया। के आधार पर स्पष्ट करते हैं पूरा मुंड गोपरिषद मंत्र को साथ जोड़ करके व्याख्या करते भाषिकार ने कहा वह सत्य है पुरुष नाम से है अप्राण रहित है वह मन रहित है अमनो मन का शिव मन कल्याण रूप शांतम शांत है सर वजह से सेवा जन्मा है ऐसे को जो वे देते तुझे जानता है सर्वत्यागी सौम्य सर्वज्ञो जो ऐसा सर्वत्यागी ऐसागी वैराग्य त्याग संभवे अहंतादि का ये क्यों दिया? क्यों त्याग नहीं होगा तब तक, हो तक, तक वास्तव में त्याग नहीं माना जाएगा नहीं अहंकार अहंकार को त्याग नहीं सबसे कठिन है तो इसको त्याग यह नज तेज जिसके द्वारा सबको त्याग रहे हो उस अहंकार को भी त्यागना अत्यंत आवश्यक है अहंताघात अव्य विचारा त्याग हो गए से महा दोष आएगा ऐसे व्यविचार नहीं दे सकते इसलिए उन्होंने सर्वशल दे दिया सर्वत्यागी ये ऐसा जो सर्वत्यागी है सर्वज्ञो सर्वज्ञ हो जाता है क्योंकि मुंडको प्रसाद में आया भाग वो विज्ञाते किसके जानने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है यह प्रश्न था जवाब दिया किसके जानने पर? जानने पर पर उस अक्षर को ही सब कुछ जाना जाता है यह सिद्ध हो गया सर्वात्मत्व से ज्ञान जन्य अनित कोई कह सकता है तो सर्वात्म भाव जो है यह वह अन्य है क्योंकि न तेन अवितम का मतलब उसके द्वारा अविदित तो कुछ भी नहीं रहेगा उसके द्वारा अविदित कुछ भी नहीं है सब तो कुछ जान लिया उसने सामान्य रूप जानता है विशेष रूप में जानो तो ईश्वर के साथ होना तो पड़ जाता है जब तक तो ईश्वर से आप एकीभूत नहीं होंगे तब तक विशेष रूप सबको जान नहीं सकते तो सामान्य रूपना है वो तो ब्रह्म के साथ कहीं ब्रह्म रूप अधिष्ठान में सब कल्पित है आप अधिष्ठान के साथ तायत में हो गए। आप ही रूप कुछ होने से आप सबको जान लेंगे इन विशेष रूपना है गति आगति वगैरह फिर तो ईश्वर के साथ संकल्प करना पड़ जाता है वो भी प्रारंभ क्रम है तो हो जाता है और ज्ञान भी हो जाता है ऐसी बात नहीं, नहीं होता है अनेक अधिष्ठान दें सिद्ध महापुरुष ईश्वर के साथ तयत्व जाते हैं इसलिए उनको भावी कथाएं घटनाओं का प्यारे पूरा ज्ञान रहता है और कई बार भक्त आदि को निर्देश करके उनको बचा भी देते हैं किसी को भी इसे कहते हैं सर्वज्ञ मे न तेन कुछ भी संभव नहीं है अर्थात उससे सब कुछ भी ही है पूर्वम पूर्व अविद्यासित पहले क्या था अविद्या की वजह से वो अपने आप को असर्वज्ञ था मानता था न सर्व व्यक्ति थी असर्वज्ञ पुन विद्या अविद्या और इसलिए विद्या के द्वारा अविद्या होने से वह तो केवल होता बल्कि सर्वाश्च क्योंकि सर्व भी हो गया और उन सबको जानने वाला भी हो गया इसे सर्वम जाना थी ऐसे विक्र करने की अपेक्षा से सर्व्चा सौ टिप्पण में निचितिया देखो सर्वज्ञ वक्तव्य सत्याण है आप ऐसे कोई दोष नहीं सभी के साथ सभी आत्मा के साथ अभेद होने के कारण से सर्वात्म भाव को लेकर के अभेद होने के कारण से उसके सर्वज्ञत्व सिद्ध है दोनों ले सकते सर्व भगवती जानादिति जानादिति बना के सर्वग्या। ऐसे उत्तार्थ संग्रह इस विषय में इस अर्थ को प्रकट करने के लिए श्लोक उक्तार को तो संग्रह करने वाला यह मंत्र भी है यत्र देव प्राणूता यस्तु वेदे यस्त सौम्या सहज आवेश हे संबोधन हे जिस अक्षर में यत्र यत्र जिस अक्षर मुस्रत तो में अग्नि आदि समस्त देवों के सहित देव से सा सर्व ही देवैसे देवताओं के सहित यह विज्ञान आत्मा प्राण जो है विज्ञान आत्मा प्राणा भूतानी प्राण और समस्त भूत ये सब क्या हुआ सम्यक प्रकार समित है वो कौन चीज है वो तद अक्षरम वो अक्षर अच्छा तो। यस्तु जो उसे जानेगा सर्वज्ञ वा सर्वमेव आविश्य वह सर्वज्ञ पुरुष सभी में प्रविष्ट होकर के को जानने वाला हो जाता है सबके साथ अभेद हो गया वो इसीलिए विज्ञान आत्मा विज्ञान आत्मा कौन है विज्ञान आत्मा चिदाबाद वह किसके साथ चला गया ब्रह्मलय हो गया देव अग्नियादि भी ये जो देवता थे तत्व इंद्रियों का अभिमानी देवता है और प्राण चक्षुरा भूतानी पृथ्वि आदि कैसा संप्रतिष्ठती प्रविशंति सम्य सं प्रविष्ट होकर लय हो जाते हैं जिसमें किसमें येन्द्र अक्षरे जिस अक्षर तो तुम्हें क्षरम विदे थी यु सौ उस अक्षर तत्व तो को जो जानता है प्रदर्शना प्रदर्शन सो क्या हो जाएगा सर्वज्ञ सर्वमेव आविश्चित सब में प्रवेश कर जाता है और सबको प्राप्त कर जाता है सब के साथ सबेद हो जाता है ये पर। इस प्रकार से उत्तम आधिकारी का विचार होता जो पहले चौथे प्रश्न चौथे प्रश्न अंतर्गत कितने पांच प्रश्न कौन सोते हैं ये पूछा गया था कौन जगते हैं ये पूछा गया था उसकी जवाब दे दी गई थी क्या दिया था जवाब कौन सोते हैं इंद्रिया सोते हैं कौन जगता है प्राण जगता है ये तो बताया था प्राण जगता है और कौन स्वप्नों को देखता है तीसरा प्रश्न मन देखता है नहीं नहीं। चौथा प्रश्न चलेक्म पदार्थ जीव पांचवा प्रश्न है तत्पदार्थ इस तरह से चौथे प्रश्न में जब पांच प्रश्न प्रश्नता है उसमें जवाब देकर के फिर अंत में क्या किया उत्पम और तत्व को एकीकृत कर दिया और ऐसे जानने वाला ही सर्वज्ञ अवसर भाव को प्राप्त होता है फल भी बता दिया और अंत में जो है कथन कर दिया उसके लिए प्रमाण रूपये लगे प्रमाण क्या है उसे पुष्टि पुष्टि करने के लिए मंत्र भाग का एक मंत्र भी दे दिया पांच प्रश्न मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए शुरू करते हैं अत्य सत्य प्रभव ओंकार कथम वा वसते लोक तस्म स होवाच अथ उसके अंतर ह निश्चित रूप एना प्रलादम इस प्रलाद नाम ऋषि के प्रति शैप्य शिविका बेटा शैब्य नाम से सत्य काम वह पूछा सा यो वही हे पूछिये गुरुदेव वह जो गई पुरुष मनुष्यों में प्राणात मरण काल पर्यत मरण पर्यंत मनुष्य जो स योह वही यहां ये क्वेश्चन जो बोल रहा है मनुष्य जो सीधे कहे थे मनुष्य नहीं मनुष्यों में जो कोई पुरुष मेरे कोई कोई बिरला पुरुष होता है सभी की हिम्मत नहीं सभी के दम नहीं जिनके ऊपर एक उपासना करना केवल निष्ठापुर उपासना में दृढ़ रहना बहुत कठिन काम मन ऐसा शैतान है आपको इधर से उधर उधर दौड़ाते रहेगा नचाते रहेगा छोड़ता नहीं कभी राम का मंत्र कभी कृष्ण का मंत्र कभी शिव का मंत्र कभी कौन सा वासना कभी कौन सी वासना जगती है कभी किसकी पूजा कभी किसकी पूजा में लगे हुए किसी को भी एक साधना में आजीवन निष्ठा होती है मन बेहता एक साधन निष्ठा कहा साधन निष्ठा है फिर साधु में निष्ठा कहा साधन बलते रहोगे तो फिर प्राप्त भी साधी विघ्निभिन हो जाएंगे तो वो निष्ठा नहीं बन पाए किसी एक एक ही साथ का अलग अलग साधन करो तो भी शादी नहीं पकड़ में आएगी आपको इसलिए कठिनाई यहां पर है कि साधन में हमारी निष्ठा नहीं है विद्या ओंकार क्या कर रहा है मरण पर्यंत एकमात्र ओंकार का ही ध्यान करता है और किसी चीज -किस का चिंतन ही नहीं करता तो जब मन में जो तो लगा रहे वहां जाना है वैष्णो देवी देखना है वो देखना ये देखना नहीं निष्ठा है नी निष्ठा है तो जो मिला है उसमें लगा रहो लगा रहो लगा रहो अपने आप सब कुछ हो जाएगा सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ जान लेगा सब कुछ हो ही जाएगा वो खुद ही सब कुछ हो जाएगा सर्वम भगवती बोलती है ना अभी सर्वम आवेश उसी में हमारी गड़बड़ी हो जा रही है लोगों की ज्ञान के बारे में देखो ज्ञान के साथ आचार्यों के बारे में देखो सबका यही हर एक प्रति निष्ठाएं नहीं बनती सब भागे भागे भागे फिर रहे आधे आधे आधे बन के भाग रहे हैं इधर उधर भटक रहे हैं फिर भी अक्कल नहीं विवेक नहीं आ रही कि हम भटक रहे हैं इतने जन्मों से भटकते आ रहे अब भी भटक रहे हैं आप तो अब तो कौन से टिक जाए नहीं वो भी नहीं टिका कोई सोचता है या गीता पढ़ो उधर उपरसद पढ़ो कहीं ब्रह्मसूत्र पढ़ो जगह पढ़ना चाह अलग अलग अलग ऐसे लोग हमने देखा कही तो मेरे पास क्या किताब पढ़ने आते बस गीता पढ़ना है से बढ़िया सुनाते हैं और से वो तो दूसरे जगह जाएंगे। सूत्र तो पढ़ने ही नहीं है किसको तो पढ़ने की इच्छा है आधा पकड़ के ना चले इसने स्ुति बार बारे का संकेत करती है स्मृति में भी, भी था कश्चित व्यक्ति मतलब तो कश्चित धीरा सही मनुष्य मनुष्यों में जो कोई एक आधा आदमी उसके अंदर प्रायणान्त मरण काल पर्यत ओम कारम का ध्यान करता दो दूसरे चीज का ध्यान करता ही नहीं है निष्ठा एक में होना ये सबसे बड़ा कठिनाई है कभी तो हम लोग भाग जाते हैं कभी गुरु के शरण में रहेंगे बस गुरु के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं और पेड़े वहाँ भी देगा रहे कुछ गड़बड़ सड़बड़े छोड़ो इनके व्यवहार है कभी झूठ बोल देते हैं कभी कुछ, कुछ हो जाता है कुछ हो जाता है छोड़ो भगवान को पकड़ो या मरा हो किसी गुर को पकड़ेंगे मरे हुए को पकड़ उनके नाम पर दीक्षा ले लेते हैं झंझटी नहीं है उससे न उसके साथ रहना है ना सेवा करना है न कोई वहा विवाद होगा है कि नहीं झंझटी नहीं है मरे के नाम पर दीक्षा ले लेते हैं जिसको देखा है नहीं उस पर श्रद्धा बनी रहेगी असल व्यवहार तो होना ही नहीं और बल्कि चमत्कार सुनते रहेंगे लोग तो आजकल यही स्थिति हो रही है जिंदा तक तो कोई पूछता ही नहीं मरने के उनकी समाधि बना देंगे समाधि बनाएगा और कहानियां बनती जाती है उनको बेटा हो गया उनका बेटी हो गया उनका वो, वो नहीं हो रहा था वो तो व्यापार हो गया उसके शादी हो गया उसका वो हो गया लोग कहते रहेंगे भाई उनकी वहाँ गया उसको काम हो गया वो वहाँ गया उधर वो हो गया तो लोग भीड़ लग जाती है अजीत जी को इनको पूछ नहीं रहा शिवानी जी महाराज जब आश्रम शुरू शुरू में किए एक बार ऐसी स्थिति आ गई उस जमाने के 1935-36 की बात है लगभग समझ लो अस्सी साल पहले कहानी उस समय जो है अठारह हजार रुपया कर्जा हो गया अठारह हजार से मिलती है सहारनपुर से जबलपुर आता था, था। जलपुर से लाओ तो और कई दुकानदारों से संपर्क रखे तो उन लोगों से माल मंगाते थे जितनी महात्मा खिलाओ खिलाव बोलते थे अब भीड़ होती थी की ने कहा महाराज अठारह हजार हो जा, कर जा। तो गया कर्जा तो महाराज जी ने क्या कहा उसको अरे जो आ रहे हैं अपने राशन कार्ड साथ में ला रहे हैं। हम थोड़ी खिलाते है उनकी राशन कर्जे से ही आना है क्या तो कर जा में खिलाओ इन किसी को भेजना नहीं खाली हमारे यहां तो परिचित लोग भी आते हैं उनको चाय भी नहीं मिलती खाली जाना पड़ता है तो तो खिलाओ बस कर्जा करिए खिलाओ खिलाओ कर्जा अपने आप जब देना होगा ईश्वर जिनकी राशन लाया है कर्जे से वो अपने आप निपटाएगा आज वो स्थिति है वहां करोड़ों फालतू है पैसा मुझे पता नहीं लग रहा है काट डाले इधर संस्थाओं में फालतू बांट दिया पैसा अब एक जमाने में अठारह हजार रुपये कर्जा हुई वो आज करोड़ों में बाहर है हंसते है ना संग, संग, संग, संग, संग, जो महात्मा का संकल्प है विश्वास है दृढ़ हम नहीं खिलाते हैं लोग के अपना आ रहा है उनका अपना राशन पढ़ी लिखा है दाने खाने वाले का नाम बोलने के लिए डायलॉग थोड़ी है ये प्रैक्टिकल में लाओ ये नहीं कि आपने बचा के रख लिया ये दाने हमारे नाम के हैं और जो आया उसको खाली भेज दो मैं चीनी नहीं जाओ चाय नहीं बनेगी और आपने चीनी अंदर छिपा के रख लिया वो चोर है ऐसे थोड़ी होता वो तो चीनी बार ऐसे ही रह जाएगा ऐसे नहीं करना चाहिए इसलिए कहते हैं कि ये सारी बात क्यों कह रहे हैं कि विशेषण दे आप भीष्ठा होना चाहिए खाने वाले उन सागर निष्ठा रखेंगे तो अपने आप विद्या होगी ब्रह्म ज्ञान होगा सब कुछ हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा और निष्ठा भी मरण पर्यंत तो प्रायण ओंकार विध्या ओम का ध्यान का। वैसा तेन लोकम जेती थी और उस साधन को लेकर के वह किस लोक को जीतता है ये प्रश्न है साधन बता दिया अब साध्यु के बारे में पूछा शिष्य ने साधन और साधन को कब कर रहा है कैसे कर रहा है वो पे बोल होते मरने एक तक निष्ठापूर्वक एक ओम के साधन को लेकर के बैठा ऐसे व्यक्ति को कौन सा फल मिलेगा ये पूछ रहा है कौन सा फल मिलेगा उसको उसके लिए गुरुदेव अगले मंत्र से यह अनु बहुत सुंदर अवतरण का दे रहे हैं एवं चतुर्थ प्रश्न उत्तम अधिकार न पदार्थ शोधन पूर्वक वाख्या अक्षर प्राप्ति मुक्त ना चतुर्थ प्रश्न के द्वारा चतुर्प के अंदर जो पांच प्रश्न थे उनके अंदर क्या किया उसने उत्तम अधिकारी संबंधी प्रश्न पूछा और पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान के द्वारा साक्षात ब्रह्म प्राप्ति को ही कथन कर दिया करके दियाधिकारी न मंद वैराग्य वा यह वास्तव में साक्षात जीव ब्रह्म के अनुभूति के योग्य अधिकारी जो नहीं है अर्थात मंद वैराग्य वाले सर्वत्यागी और सर्वेक्षता रहित ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी नहीं है मंद वैराग्य वाले हैं। मरकट वैराग्य है सही वैराग्य लेकिन कम। वो लोग क्या कर रहे इसलिए आत्मा नणवो धनु इत्यादि मंत्र सूचित जो मंद को प्रसाद में ओमितमध्या प्रणवोधनुर इत्यादि केन्द्र सूचित है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्ति अर्थम ब्रह्मलोक की प्राप्ति के द्वारा क्रमशः अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति को जो साधन है जो था वो सद्युमुक्ति का मामला उत्तमधिकारी और ये जो है क्रमुक्ति का मामला कहने जा रहे इस प्रश्न में गार्विक प्रश्न निर्णय अंतर अथक मतलब भाष्य प्राप्ति साधन ओंकार उपासन विधि प्रश्न आरभ्यु प्रश्न के निर्णय के साधन दोनों की प्राप्ति साधन क्या है ओम ही है ओंकारि पर साधन है ओमकारी अपर का साधन है दोनों के साधन पर और अपर प्राप्ति का साधन ओंकार से उपासन ओंकार का उपासना का विधान करने की इच्छा से प्रश्न आरभित है यह पंचम को आरंभ कर रहा है इसका ही है इसलिए भाष्यकार भाषाधार्य भी कोई अर्थ नहीं कर रहे हैं भगवान मनुष्य मनुष्य मध्य तूतम विवा अद्भुतमी वह आश्चर्य जमाने आंतम, आंतम। के बीच में यदि कोई इसको इस साधन, को ओम्र साधन शार्थ शार्थ कर लिया वाला तो नहीं गया उसको तो मामला है में भी यदि कोई व्यक्ति ओम रूपी साधन को आजीवन पकड़ लेता है वह एक महान आश्चर्य के समान है अद्भुत भाष्यकार ने वह जोड़ दिया वहा निश्चित रूप ना एक महान अद्भुत के समान है जि व्यक्ति एक साधन निष्ठा रखना है प्रायणान्तम मरणान्तम अपना एक मित्रता पैदे वो क्या करता था राजेंद्र सामने करके बड़ा प्रसिद्ध दक्षिण वो शरीर छोटे भी 300 साल से ऊपर हो गया उनकी समाधि बनी हुई है उनकी प्रतीक जगह जगह समाधि और बना करके उसकी पूजा करते लोग सब लोग जाते हम लोग भी जाते थे मित्र भी जाता था मित्र ने शायद संकल्प कर लिया हम जो है यहाँ परिक्रमा करके एक प्रणाम करूंगा मुझे आप पास दसवीं कक्षा की बात दसवीं पास होने के लिए रैंक पाना चाहता होगा फर्स्ट टैंक सेकेंड रैंक कोई रैंक मन में रही होगी दस के अंदर होना चाहिए कुछ तो कल्पना होगा अब बेचारा पास तो हुआ रैंक में नहीं आया और दोब फर्स्ट क्लास भी नहीं आया सेकंड क्लास में आ, आ तो हम लोग जाते बार में एक दिन अचानक हमको रविवार दिन एक दिन जगह मिला तो हमने सोचा आजकल तो मंदिर में नहीं दिख रहा क्या बात है बेकार है वह कुछ नहीं उसमें दम झूठे जो ऐसे है समाजवादी बना रखा है वहाँ क्या है फर्स्ट क्लास भी नहीं, नहीं पास हुआ वह मैं वहां जाकर के मुझसे कहते मैं गणेश का मंदिर में जा रहा हूँ जो विघन होंगे सब दूर करेंगे वो हमको आगे मैं बढ़िया पास करा देंगे मैंने कहा गणेश जी पीछे भाग है गणेश टक पटक कर देंगे ना तो तक सही हो जाएगा इसका दिमाग सही हो जाएगा उसका एकदम निष्ठा बदल गई कभी कभी ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं तो घटना ही आ जाती देखो किस प्रकार से लोग पहले भी हम लोग देखते थे जीवन में उसको कभी समझ में नहीं आ गए बोलते तो हंसी आते थे तो किसा मूर्खता कर रहा है तुम्हारे कर्म है ठीक तुमने किया पुण्य कर्म है वो पुण्यकर्म तुमने जो किया प्रणाम आदि उसका फल तो समय आने पर मिलेगा इसी के लिए तुम तो वो कर रहे तुरंत तो उसका मरीज अभी मिल जाएगा क्या कोई जरूरी थोड़ी है और सब सुसमन जोड़ रहा है तो ये भी हो सकता है तुमने जितना प्रणाम किया वो जितनी प्रतिबंध थी तुमको अधिक महाराज समझ के पास होने में उस प्रतिबंध की तुलना में कम है वो इसे नहीं है एक लोग कहते हैं ना कामों में यही कहा तो कितना विघ्न है उतने बराबर मंगलाचरण नहीं हुआ इसीलिए कई ग्रंथ ऐसे मंगलाचरण करने के बावजूद भी ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ कई जब नास्तिक लोग हैं मंगलाचरण करते ही नहीं है उन्हीं ग्रंथ में कोई मंगलाचरण नहीं या भाष्यकारी कई ग्रंथ के भाषाओं में मंगलाचरण की ही नहीं है तब तो वैसे उनको मानना पड़े पूर्व जन्मों में उन्होंने खूब मंगलाचरण किया है अब इस समय कोई विग्रह रहा ही नहीं इसीलिए उनका अंत्य ग्रंथ शुरू कर दे खत्म हो समाप्ति का हम मंगला माश्र छता हम मंगल विघ्न जितना बलबत्तर विघ्न है तो बलबत्तर मंगला पड़ेगा। तो जैसा है नहीं किस प्रकार का विघ्न कितने पाप है कितना प्रतिबंधक है ना फेंगे किसी को मालूम है वो इसलिए हमने एकमा एक सवा प्रणाम कर दिया तो छह मिनट लगे जितना भी किया वो हो सकता है जितना पाप तुम्हारा हो उसके बराबर नहीं टिकाया कमी है वो भी ये बात विवेक कर नहीं पाते व्यक्ति उल्टा दो से देवता, देवता को है देवता बेकार है इसने हमको फली नहीं दिया क्या फायदा इसको पूजा करके जिंदगी में इसे कहते हैं कि अद्भुत महान आश्चर्य के समान है यही कोई व्यक्ति स्वर से प्रायणान्तम मरणांतम याव जीवन मरने तक जितनी जिंदगी पूरी जिंदगी एक साधन का पीछा लगा ओंकार अविद्या इस ओंकार का अध्ययन करेगा अभी नहीं ध्यान बोला अविद्यासर की महिमा बहुत ही है इस मंत्र में अभिमुख्यन चिंतित सीधा सदार्थ करेंगे कि अभिमुख्यन चिन्तेत अभी क्या मुख्य लक्ष्य है सूचित हो रहा है प्रत्यार और धारणा प्रत्यार और धारणा नीचे देखो टीका में अभिज्ञान है तत्पूर्वकालीन प्रत्यार धारणे सूचित है अभी ध्यान जो कहा केवल ध्यान न कर अभी जो जोड़ दिया क्या है ध्यान का पूर्वकालीन कौन से दो चीजें प्रत्यार्ह धारणा ये दोनों को सूचित किया गया है अब इसको भाषकर संकेत कर रहे देखिए बाय विषय उपसंगत करना बायु विषयों से करण माने इंद्रिया इनको उपसंहार करना ये प्रत्याहार है संहार करेंगे समाहित तो चित्त समाहत चित्त होने का मतलब धारणा एक वस्तु में समाहित हो गया भक्तिया आवेशित ब्रह्म भाव ओंकार ओंकार में भक्ति से ब्रह्म भाव को वह आवेशित कर दिया है धारणा पुनृ समाय चित्त होकर भक्ति से आवेश ब्रह्म भाव को ओंकार स्थापित कर दिया था विषय से और सब समाय चित्त क्या किया उसने भक्ति के द्वारा आवेशित ब्रह्म भाव से स्थापित कर दिया कहा ओंकार देश बंधस्तारणा कहा बांधिया चित्त को ओम बांध दिया इसे धारणा निचिति में भक्त मन आदरण उपचारे आवेश आदर पूरा गौणी वृत्ति से ना ओम तो ब्रह्म प्रणव तो वाचक है वा, वाचक, वाचक पर गौण वृत्ति हो गया ना जैसे बालक तो सिंह समझना सिंह माण का क्या है वो गौणी वृत्ति है इस ब्रह्म ये क्या हो गया गौणवृत्ति तो, हो गया इसी कहते गौण वृत्तिया आवेशित आरोपित ब्रम्मावस्मिन आरोपित ब्रम्भाव जिसमें ऐसे ओमकार में तस्मिन समय चित उसमें समयचित वाला हो गया अन्य धारणा उक्ता उगता इसके तो धारणा कही गई है पहले प्रत्याह किया फिर धारणा किया अब उस धारणा की गई जिसमें धारणा किया था ध्रुत उस ओम में ध्यान करेगा कैसे ध्यान करता है वो तो आगे बुलती में बता रहे हैं कार्यों सूत्रों दे रहे इसलिए स्वशे असंप्रयोग युव इंद्रिया प्रत्याहार देश में अड़सठ पृष्ठ में एक नंबर टिप्पणी और यहां एक नंबर टिप्पण में उन सत्तर उलहत्तर में तेकता ध्यान योग सूत्र तीनों सूत्र दे दिया प्रत्याहार दूसरे पद का है? सूत्र सूत्र सूत्र है है और तीसरा दूसरा तीन दो संतान अविच्छेद जो किया आपने ओम में ब्रह्म भाव ना, उस ब्रह्म भाव भाव ना उस का वृत्ति वृत्ति है उसकी की धारा का चाहिए। जल धारा धारा, के के समान नहीं। देखने में गंगा की के सर के ऐसा नहीं है इसमें भी लहर है उबड़ कबड़ ऊंचा नीचा हो रहा है इसलिए दृष्टांत क्या हमेशा तैल धारा तेर के तेर की धारा छोड़कर तो विच्छेद नहीं होगा अंतिम पुन में ही विच्छेद नहीं होगा लगातार चल है और भिन्न जाति प्रत्याखिलीकृत भिन्न जातीय दूसरे प्रत्ययों के द्वारा अखिलीकृत नहीं है खंडित ना हो अखिलीकृत तथा भिन्न आत्म प्रत्यय से भिन्न विशेष प्रत्यय करा भिन्न जाति प्रत्यय अन्य चीज कुछ भी कोई भी आध्यात्मिक चीज भी आ गया, आ गई आ गई तो भी गलत है भले अच्छा चीज आ रहा है सात्विक चीज आ रही है वो तो भी जो चल रहा था ध्यान उसमें वो बहुत बाधक है इसे कहते भिन्न जाती प्रत्या औक्षकृत निर्वातस्थ दीप शिखा समान हवा से रहित दीप का शिखा के समान होना चाहिए दीप शिखा के समान है हा उसी का नाम अभिध्यान शब्दार्थ इसी को अभिध्यान कहते हैं अभिध्यान शब्द लेने कैसा होगा महाराज प्रत्यार धारणा ध्यान आपने बना बता तो दिया ये कैसे होगा एक साधन निष्ठा बने एक साधन संबंधी प्रत्यार्थारणा ध्यान होवे कैसे होगा बादशार का क्या फिर पीछे लौटो क्या करेंगे और पीछे जाओ योग सूत्रों में ये नहीं हो रहा है ना इसमें तुम्हारे से ये भी प्रत्यार्थारणा ध्यान नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुम अभी उसे पहले क्या है प्राणायाम वो नहीं होता है आसन करो वो भी नहीं हो रहा है यमनियम में आ जाओ यमनियम से शुरू करो ये योग का सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा परिग्रह त्याग संयासी माया वित्पाद्यनेत धारण वही व्यक्ति यज्जी एक व्रत का धारण कर सकता है यज्जीव व्रत धारण कौन जो व्यक्ति यम नियम से परिपक्व है योग का फाउंडेशन है ये नीव है यम और निम आज लोग इसी को ध्यान नहीं करें आसन क्रम लगे तो आसन प्राणायाम लग गए ध्यान नहीं देता और आसन प्राणायाम कर दिया फिर प्रत्याशार समाधि न ध्यान होगा न समाधि होगा इसलिए कहते सत्य नीचे योग सूत्र तेरे दोनों दोनों बड़े टिप्पण अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच संतोष तबस्वादेश प्रतिधान है दूसरे पाक के सूत्र है सत्य सत्य की व्याख्या में पहले कर चुका हूं कई बार सत्य क्या है कई कंडीशन बताया था ना सबसे पहले वह उससे आधर्म नहीं होनी चाहिए बड़ों का हानि किसी प्रकार का अपमान आदि भी नहीं होना चाहिए यानी नहीं ब्राह्मण आदि का हानि नहीं होना चाहिए स्वस्थ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ का किसी प्रकार का हानि अपमान वगैरह नहीं होना चाहिए धर्म का विरुद्ध नहीं हो जाए घटना आपने सत्य बोल दिया नतीजा उसका अधर्म हो जाए और भी उचित नहीं ऐसे वचन ही सत्य वचन योगी अज्जल संहिता में समझा दिया है ब्रह्मचर्य अष्टदा मैथुन का रहित होने का नाम ही ब्रह्मचर्य और अहिंसा कायावाचा मनसा हिंसा रही तो होना अपरिग्रह शरीर की स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जितनी जरूरत है उतने मात्र मैंने साधना के उपयोगी हो शरीर उसके के जितनी जरूरत है उतने ही संग्रह करने का नाम अपरिग्रह उससे ज्यादा हो वो परिग्रह हो गया त्याग और त्याग कुत्र वित्यष्ठा लोकेशा का त्याग संन्यास कायदंड वागदंड मनोदंड ग्रहण करना शौच बाह्य और अंत दोनों प्रकार के शौच संतोष चुछाला संतुष्ट हो जाना मायावित अमायावित्व ने मायावित्व से रहित होना ढोंग से रहित हो जाना ये भी एक समस्या है ना ढोंग से हित होना भी आज कल समस्या हो पहचान में नहीं आता आदमी ढोंग कर रहा है कि सचमुच में इसकी अंधश्रद्धा भक्ति प्रेम विश्वास या नहीं पहचान ही नहीं सकता है सकते में और रावण जैसे हो गए रावण भी तो सन्यासी को वैसे में आया सीता को चोरी करने काल भी हनुमान को ठगने के लिए बड़ा भगत ढगत बन के खूब त्रिपुण लाके दोनों हाथ मंजिला गुप्त बजाते हुए नाचते राम राम राम करते हुए आया था वो वैसे लोग आजकल हो गए हैं सारे सब रावण और कांवल ने भविष्य लग रहा है। समझ में नहीं आता है किसी पर विश्वास करेंगे वही वहीं से धोखा करते किस पर विश्वास करेंगे ये अच्छा भी है संसार से वैराग्य होने के लिए भी बढ़िया है ये होता है तो भगवान की कृपा हो रही है इस तरह से तक किसी पर भी आपको तो मोह माये नहीं है। अब सब पर हो गया ना कहानी छुट्टी पाई अरे सब ऐसा ये छोड़ो बेकार लकड़ा तो ये वैराग्य के लिए भी उपयोगी है कभी तो परीक्षा में कहेंगे ना तो ये बात है अपने कर्म के कारण से ऐसे लोग आ रहे हैं उसको देखो समझो ये एस संसार ऐसा ही है नास्तिक नया इसे वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा और अपने धर्म व्यक्ति को बस स्वधर्म व्यक्ति को स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्मो भयाव धर्म में टिकना है स्वधर्म के अनुसार जो भी करना है कर्तव्य क्या रिजल्ट होगा सोचना नहीं अपना करते भी कर दिया बाकी भला हो बुरा हो किसी का उसे कोई मतलब नहीं जब कोई है नहीं सब ऐसे ही है तो क्या करना है इसकी भला सोच के भी गलत है इसे सन्यासी को जो है किसी बार दया कर कर करना वहां पाप है पाप है दया करोगे तो मुंह में फंस जाओगे यही तो भरत को कहानी तो यही है वो दया किया हिरण के बच्चे पे, पे। फंस गया गया मोह में, बन वहीं हम लोग भी दया करते हैं भगत जगत विद्यार्थियों चलो भाई चल पढ़ा देती इसको भी पढ़ा देंगे आ जाओ तुम भी आज तुमको भी रख लेंगे तुमको पढ़ा देंगे अब जिसको रखा वही छुरी मार देता है क्या दया करने के फल मिल गया ना मोह माया मोह हो हम वो हो जाता है फिर अब क्या करें अब वो धोखा भी दे रहा है तो भी सोचना पड़ता है क्या करें वही हाल है जैसे किसी ने क्या किया वो सोचा पता नहीं कोई चीज है जंतु इसको बचाया जाए अब कोई साधन नहीं मिली वो अंगुली से ही उसको उठाया वो था बिच्चू मार दिया डही हाल है हमने सोचे चलो शरणागत हो रहा है हाथ पकड़ के उसको उठा रहे हैं। चलो ब्रह्म विद्या लो तुम भी ब्रह्म हो जाओ और उल्टा डंग मार रहा तो क्या करना पड़ेगा आप दूर से डंडे से उठा उठाकर पड़ा बचाना ही है दूर से डंडे से उठा हवा तो गिरेगा उसका पैरों टूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं बोलना उसका आशीर्वाद देते जल्दी स्वस्थ जाओगे क्योंकि डंक मारता है ना सीधा उठाओगे तो अब उपाय से करना पड़ेगा उपाय देखेंगे क्या उपाय होगा नहीं, नहीं। जैसी स्थिति है वैसे उपाय करनी पड़ेगी मुक्ति पाना पड़ेगा कहीं भी फेंक दो मस्तक पर फेंक दो, किसी पर फेंक दो पार तो हो गया। वो तो निकाल दिया आपने अपने निकाले के काम था तो निकाल दिया निकालने के बाद भी सुधरेगा नहीं कि और भटक जाए बर्बाद हो जाए तो क्या करेगा उसके उसके पीछे थोड़े घूमते रहेंगे फिर मुंह हो गए फिर उसके पीछे घूमते रह जाओ बचाते हैं, बचाते, हैं, बचाते हैं। एक जात से दूसरी जाते फंस रहा है वो वो बचाते जाओ बताते जाओ वो हमें बार बार डंक मार रहा है फिर ये बचाते जाओ कहां तक तो बचाएंगे यही तो अभी उसके पैसा बचाने की चाह रहे हम फंस गए कि नहीं फंस गए डंक मारना होता और क्या है इसीलिए ये भी जो बहुत जरूरी सौच संतोष अमायावित ब्रह्म विद्या के लिए अमायावित होना बहुत जरूरी ने और भी, जो ने है, वया, भी साधन तभी विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मोक्षता ये सब रहेगा तभी प्रत्याशि होगी तीसरे भाष्यकार आदि अनेक नियम अनुगृहित यम नियम से अनुग्रहित जो पुरुष होता है स एवं यावजी व्रत धारणा वही इस प्रकार से यावत जीवन एक ओम का ध्यान रूपी व्रत को धारण कर लेता है या तो लोग आते महाराज थक गया हाथ कंप रहा है शरीर कंप रहा है ये हो रहा है हम व्रत को छोड़ना चाहते हैं। मंगलवार के व्रत को छोड़ना चाहते आजीवन आज को व्रत भी करने के बाद यार नहीं लोग उपवास रूपी व्रत को छोड़ो बाकी व्रत को क्या करे ओम ध्यान करना तो महान व्रत है किसी भगवान का ध्यान करना महा एक महाव्रत है ऐसे व्रतों को एक छोटे मोटे व्रतों को करने की हिम्मत लोगों को नहीं है एक व्रत धारणा कथम वा व अनेक ही ज्ञान कर लोकाष्टं ते सत्यन ओंकार विद्या कथम स लोकम जीती पृष्ठवतेमें सोवाच प्राध निश्चित रूप बताइए कर्म और उपासनाओं के द्वारा जीतने योग्य तो अनेकों लोक उन अनेकों लोगों में से तेसो खतम तेरह ओहकार विद्यालय ना उस ओंकार विज्ञान के द्वारा कौन से लोगों को वह व्यक्ति चीतता है ऐसे पूछे जाने पर उसके लिए परामर्श जवाब देते हैं